श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद बहत्तर दक्षिणेश्वर मिराखाल राम केदार प्रभृति के साथ ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप श्री कृष्ण गाड़ी पर बैठे रहे हैं काली माता के दर्शन के लिए कालीघाट जाएंगे श्री अधहर सेन के घर होकर जाएंगे वहाँ से अधर भी साथ जाएंगे आज शनिवार अमावस्या है उनतीस दिसंबर अठारह दिन के एक बजे का समय होगा गाड़ी उनके कमरे के उत्तर के तरफ के बरामदे के पास आकर खड़ी है मणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए मढ़ी श्री राम कृष्ण से क्या मैं भी चलूँ श्री राम कृष्ण क्यों मणि एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता श्री राम कृष्ण चिंतित होकर फिर जाओगे क्यों यहाँ अच्छे तो हो मणि घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए परंतु श्री राम कृष्ण की इसके लिए सम्मति नहीं है आज रविवार तीस दिसंबर पूस की शुक्ला प्रतिपदा है दिन के तीन बजे होंगे मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं एक भक्त ने आकर कहा प्रभु बुलाते हैं कमरे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए कलकत्ते से राम केदार आदि भक्त आए हुए हैं उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं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 उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है बातचीत हिंदी में हो रही है श्री राम कृष्ण यह सब तुम्हें कैसे जान पड़ता है साधु यह सब स्वप्नवत है श्री राम कृष्ण ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या यही ना। अच्छा जी ब्रह्म कैसा है साधु शब्द ही ब्रह्म है अनाहत शब्द श्री रामकृष्ण परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है क्यों जी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 साधु भक्ति भाव से काली प्रधान है श्री कृष्ण काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं क्यों जी साधु जब तक बहिर्मुख हैं तब तक काली को मानना होगा जब तक बहिर्मुख हैं तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य यह भाव है ही देखिए ना नाम और रूप ये सब तो मिथ्या ही है परंतु जब तक मैं बहिर्मुख हूँ तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना चाहिए और उपदेश के लिए यह अच्छा है यह बुरा है यह भाव रखना चाहिए नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा श्री कृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे श्री कृष्ण देखा साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया मड़ी जी हाँ